तो नानक ने कहा जब तक पपीहा चुप ना हो तब तक मैं कैसे चुप हो जाऊं पपीहा भी अभी पुकारे जा रहा है और उसका पिया तो शायद बहुत दूर भी ना होगा मेरे पिया का गांव तो कहां है मुझे पता नहीं शायद जिंदगी भर मुझे पुकार ना होगा तो पपीहा से भी झोली भर गई निमित्त निमित्त कुछ भी हो सकता है नानक के जीवन में दूसरा निमित्त भी है एक नवाब के घर नौकरी लगा दी बाप ने ये ज्यादा साधु सत्संग करते इसको बचाने की जरूरत थी बिगड़ना जाए और बिगड़ने के सब आसार थे सब तरह से बचाने की कोशिश की पहले धंधे में लगाया बेजा कि जा पास के शहर से कंबल खरीद ला सर्दी के दिन आते हैं अच्छी बिक्री हो जाएगी कुछ लाभ हो जाएगा अब तू जवान हो गया आप कुछ कर इराम को लिए बैठा कब तक क्या होने वाला है और ख्याल रखना कमाई करनी है कमाई पे ध्यान रहे कंबल खरीदना है और कमाई करनी और नानक नाचते हुए वापिस लौटे कंबल तो एक भी ना था पिता ने पूछा कंबलों का क्या हुआ कहा कमाई करके लौटा हूं तो रुपए कहां है तो नारंग का रुपए रास्ते में देखा फकीरों का एक झुंड वृक्षों के नीचे ठहरा था सर्द रात बांट दिए कंबल मैंने कहा इससे बड़ी कमाई और क्या होगी पुण्य लेके लौटा हूं पुण्य ही तो कमाई है ना पुण्य ही तो असली संपदा है ना ऐसे बेटे से परेशान हो गए होंगे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 कारण बिल्कुल जड़ है तोल रहे थे एक सैनिक को आटा तोला तराजू में डाला एक दो पांच छह दस ग्यारह बारह और जब तेरा पर आए तो हिंदी में तो तेरा है पंजाबी में तेरह तो बस जैसे ही तेरा कहा कि परमात्मा की याद आ गई पी कहा फिर भूल ही गए फिर धुन बंद गई इसको कहते भजन इसको कहते भजन धुन बंद गई तेरा तेरा तोलते गए चौदह आई ही ना तोलते ही जाए तेरा तेरा सैनिक भी थोड़ा चौंका और लोग भी खड़े थे वो भी चौंके उन्होंने नवाब को खबर दी कि वह आदमी पागल हो गया वो तोले जा रहा है न मालूम सबको दिए जा रहा और कह रहा तेरा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 उन आंसुओं में अमृत भी झरता है और कमल भी विकसित बिकस, होते हैं इस जगत में आंसू से सुंदर कुछ भी नहीं है अगर वो आनंद में डूबा हुआ हो आंसू इस जगत की सबसे बड़ी कविता है महाकाव्य है सबसे बड़ा संगीत है सबसे बड़ी प्रार्थना है अर्चना है पूजा है सब पूजा के थाल दो कोड़ी के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 सरते मत लगाना क्योंकि शर्तें बांटने में बाधापन थी आनंद उठे लुटाना दोनों हाथ उलीचिए फिर यह भी फिक्र मत देखना कि कौन पात्र है कौन अपात्र ये तो कंजूस देखते हैं पात्र और अपात्र मेरे पास लोग लोग आ जाते हो पूछते ना पात्र देखते ना अपात्र आप, आप किसी को भी सन्यास दे देते हैं मैं कहता हूं मैं लुटा रहा हूं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 ध्यान की पहली हवाएं आने लगी वसंत के पहले पहले फूल खिल गए सूचक हैं बड़े सूचक हैं बांटो जितना बांट सको उतना कम है और मेरी नगरी से जाने का कोई उपाय नहीं मेरी नगरी तो हृदय की नगरी है प्रेम शक्ति तो उसमें सम्मिलित हो गई उसका अंग हो गई भाग हो गई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 उन सब बाधाओं को भी बहुत आनंद से स्वीकार करना वे भी तुम्हारे अंतर विकास में सहयोगी छिप छिपकर चलती पगडंडी धन खेतों की छांव में अनगाए कुछ गीत गूंजते हैं किरणों के हास में अकुलाई सी एक बुलाहट पुरवा की हर सांस में सूनापन है उसे छेड़ता छू आंचल के छोर को जल खाते भी बुला रहे हैं बादल वाली नाव में अंग अंग में लचक उठी जो तरुणाई की भोर में नभ के सपनों की छाया को आंज नयन की कोर में राह बनाती अपनी कुस कांटों में संखश सिवार में काों कीच पड़े रह जाते लिपट लिपट कर पांव में पातर पार धुआरी बोहें कीजों चढ़ी कमान है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 दुस्साहहस चाहिए तो हजार तरह की बातें लोग कहेंगे लोग समझेंगे पागल लोग समझेंगे स्वच्छंद लोग समझेंगे उच्छंखल, लोग सब तरह की अड़चने पैदा करेंगे उन अड़चनों को भी प्रेम शक्ति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 संयुक्त प्रार्थना का ध्यान का स्वर उठाया हो उसकी जरूरत हो गई है अब यह पृथ्वी अत्यंत डमाडोल है यहां घृणा की शक्तियां तो बहुत प्रबल है और प्रेम की शक्ति बहुत क्षीण हो गई यहां प्रेम को प्रज्वलित करना है यहां प्रेम की बुझती बुझती लौ को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 चाहे तो चाह है चाह का स्वभाव तो एक है तुमने चाह किस चीज पर लगाई किसी ने आप लगाई किसी ने बाप लगाई किसी ने सांपे लगाई इससे क्या फर्क पड़ेगा चाह के विषय से चाह के स्वभाव में अंतर नहीं पड़ता चाहे तो चाह ही रहती वह तो वासना ही है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 एक सन्नाटा रहेगा एक विराट शून्य तुम्हारे भीतर होगा एक गहन मौन होगा लेकिन तुम ना होगे उसी गहन मौन में उसी शून्य में परमात्मा का पदार्पण होता है अविर्भाव होता है सच तो यह वही शून्य पूर्ण है चाहे बाधा डाल रही है चाहे व्याघात डाल रही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 मगर यह चाह का नया रूप हुआ ये पीछे के दरवाजे से चाह आ गई तुमने बाहर के दरवाजे से विदा किया कि नमस्कार मेहमान पीछे के दरवाजे से आ गया समझना होगा चाह की विकृति समझनी होगी ताकि चाह पीछे के दरवाजे से ना आ जाए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 अगर तुम्हारे पास रुपए नहीं है बैंक मुंह फोड़ लेता है कि रास्ता लगो कहीं और जाओ जिसकी साख है बाजार में उसको बैंक रुपए देता है उसको जरूरत नहीं है रुपए की इसलिए रुपए देते हैं ये बड़े अजीब नियम है मगर यही नियम जिसको रुपए की कोई जरूरत नहीं है बैंक उनके पीछे घूमता है बैंक मैनेजर खुद आते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 लेकिन दोहराने में कुशल है दोहराने की भी कुशलता होती है सभी नहीं दोहरा सकते और दोहराना कोई आसान काम नहीं है बड़ा कठिन काम है अपनी बात कहनी तो बड़ा आसान है अड़चन ही नहीं होती कुछ अपनी ही बात है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 तो फेरिस्त रखनी पड़ेगी मेल रखने के लिए कि मुनि जब कहे तो मिला लूं कि ठीक लेकिन देर तेरा पंथ में यह प्रक्रिया जारी रही स्मृति का एक प्रयोग है यादाश्त को निखारने की एक अभ्यास व्यवस्था है पुराने दिनों में इसका उपयोग भी था क्योंकि शास्त्र छपते नहीं थे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 मुल्ला नसुद्दीन एक दिन मुझसे कह रहा था कि मेरे भाई से मेरी लड़ाई हो गई और आज जरा बात ज्यादा हो गई बातचीत तो कई दफे हुई थी आज हाथापाई हो गई ऐसा मुझे क्रोध आया कि दो चार चांटे रसीद कर दिए अब चित्त जरा मलिन मैंने कहा कहाखिर मामला क्या हुआ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 और उन्हें उनमें कुछ कुछ मिलाना पड़ता है नहीं तो उनकी जीवन दर्शन से तालमेल नहीं बैठेगा अब जैसे मैं जीवन का पक्षपाती पाती हूं तुम्हारे साधु सन्यासी जीवन विरोधी मेरी सारी बातों की संगति जीवन के प्रेम से जुड़ी है, और उन सब के विचारों का आधार जीवन त्याज्य है इस बात पर खड़ा है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 लेकिन अब ये बूढ़ा आदमी अब पता लिख ही दिया चार पंतियां और किसी तरह झुंझलाते हुए उसने चार पंतियां और लिख दी और फिर पूछा और कुछ मुला नसुद्दीन का बस एक पंथी और लिख दें इतना और लिख दें कि गंदे और फूहड़ हैंड राइटिंग के लिए क्षमा करना ऐसी ही हालत हो जाती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 मैं उपयोग में नहीं लाता लेकिन टर्नओवर काफी है असली सवाल टर्नओवर शब्द तो मैं कोई अनूठे नहीं बोल रहा हूं काम चलाऊ है रोजमर्रा के हैं बातचीत के लेकिन पीछे कोई और है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 कितनी देर तक यह धोखाधड़ी चलेगी इसलिए माधवी इसकी चिंता में मत पड़ो इतराने दो बोलने दो दोहराने दो तोते हैं इन पर नाराज होना नहीं चाहिए तोते हैं तोतों के साथ तोतों जैसा व्यवहार करो बस बुद्धि ना मात्र को नहीं ग्रामाफोन रिकॉर्ड His master's voice। वो his master's voice वालों ने भी खूब तरकीब की चौंगे के सामने कुत्ते को बैठा दिया। क्योंकि कुत्ते से ज्यादा सेवक और मालिक का कौन His master's voice। मालिक का पूछ हिलाओ तो पूछ लाता, मालिक का भौको तो मौंकता है कभी कभी कुत्ता संदेह में होता तो दोनों करता है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 कोई इसलिए पूजा जा रहा है कोई उपवास करता मगर इन बातों का मेरे आश्रम में तो कोई मूल्य नहीं तुम कितना ही केस लौचो कोई खड़े होकर देखेगा भी नहीं कोई फिक्र भी नहीं करेगा लौंचते रहो तुम्हारी मर्जी लोग समझेंगे कैथारसिस कर रहे कि सक्रिय ध्यान की कोई भाव मुद्रा आ गई कि करो भाई कि कुंडलनी ऊर्जा साथ सिर में पहुंच गई यहां कौन तुमको समझेगा कि तुम केसलुंज कर रहे हो और कोई तुम्हारे पैर नहीं छुएगा यहां तुम उपवास करोगे तो कोई तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा क्योंकि भूखे मरने में कौन सा समाधान है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 और मैं नहीं चाहता कि मेरा सन्यासी गैर सृजनात्मक हो गैर सृजनात्मक होने के कारण ही संसार में सन्यास की प्रतिष्ठा नहीं बन पाई यहां तो कुछ करना होगा यहां जितने सन्यासी तीन सौ सन्यासी आश्रम में है शायद भारत के किसी आश्रम में 300 सन्यासी नहीं लेकिन सब कार्य में संलग्न है कुछ बनाने में लगे और स्वभाव तक कुछ ऐसा बनाना है जो कि सांसारिक न बना सकते हो तो तुम्हारी कुछ खूबी है जैसे ही सन्यासियों का गांव बसेगा तुम देखोगे कि हम इस देश को हजार तरह की सृजनात्मक दिशाएं दे सकते हैं छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक हम बना सकते हैं बनानी है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 थोड़ा गीत की एक कड़ी जोड़ जाना संगीत का एक स्वर जोड़ जाना नृत्य की एक धुन बजा जाना तो मैं इन मुनियों को लेकर यहां करूं क्या तो अर्चन है छोड़ के आने को कई उनमें से बात उनके हृदय को छुई, लेकिन रहना जिनके बीच है क्योंकि रोटी रोजी उन पर निर्भर है तुम जान के चकित हो गए कि तुम्हारे साधु संन्यासियों से ज्यादा गुलाम इस देश में और कोई भी नहीं उसकी गुलामी बड़ी गहरी वो रोटी रोजी पर निर्भर है तुम उसे खिलाओ तो खाए तुम उसे पिलाओ तो पिए उसे तुमने बिल्कुल अपंग बना दिया है और जितना अपंग होता है उतना ही उसको तुम देते हो तो वो मुझे मेरी बात उसकी समझ में भी आ जाए तो भी सवाल यह है कि छोड़े कैसे छोड़े तो फिर उसका हो क्या तुम चकित हो गई ये जान के ग्रस्ती व्यक्ति अपने घर छोड़ने में इतनी ज्यादा चिंता अनुभव नहीं करता जितना जैन मुनि अनुभव करेगा अपना मुनिवेश त्यागने में क्योंकि वो तो बिल्कुल ही समाज निर्भर है उसके पास और तो कोई गुणवत्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो मुनि है तो सम्मान मिलता है एक जैन मुनि ने छोड़ दिया मुनिवेश मैं हैदराबाद में था उन्हें मेरी बात ठीक लगी उन्होंने मुनिवेश छोड़ के मैं जहां रुका था वहां आ गए उनका बड़ा समादर था मगर जैन बड़े नाराज हो गए स्वभाव था कि जिसको इतना समादर दिया वो इस तरह धोखा कर जाए, धगाबाजी हो गई ये तो तो वो उनको मारने के पीछे पड़े कि उनकी पिटाई करनी उन्हीं की पिटाई पहले एक तरह की सेवा की थी अब दूसरी तरह की सेवा करनी मैंने उनको कहा भी कि तुम्हें इससे क्या प्रयोजन उस आदमी को मुनि रहना था तो रहा नहीं रहना तो नहीं रहा तुम क्यों पीछे पड़े हो तुम्हें मुनि होना हो तुम हो जाओ उनका नहीं हम ऐसे नहीं छोड़ देंगे इससे हमारे धर्म का अपमान होता है उनका धर्म को छोड़ के जाना और लोगों के मन में संदेह पैदा करता है मैं एक सभा में बोलने गया तो वो भी भूतपूर्व जैन मुनि मेरे साथ गए पुरानी आदत मंच पर बैठने की तो वो मेरे साथ मंच पर चले गए बस जैन खड़े हो गए उन्होंने कहा कि पहले इनको मंच से नीचे उतारा जाए इनको हम मंच पर ना बैठने दें मैंने कहा कि मुझे तुम बैठने दे रहे हो मैं तुम्हारा कभी मुनि नहीं रहा ना कभी होने की आशा है तो इस बेचारे ने क्या बिगाड़ा यह कम से कम भूतपूर्व मुनि है कुछ तो रहा है नहीं लेकिन उन्होंने कहा कि इन्हें तो उतार नहीं पड़ेगा इन्हें हम मंच पर बर्दाश्त ही नहीं कर सकते उन्होंने धोखा दिया है जैनों को तुम अहिंसात्मक समझते हो उतने अहिंसात्मक नहीं वो उनको खींचने लगे किसी ने पैर पकड़ लिया किसी ने हाथ पकड़ लिया मगर मुनि भी मुनी वो मंच पकड़े मैंने कहा हद हो गई अब तुमने मुनि बेस्ट छोड़ दिया कम से कम मंच छोड़ दो चलो इन बिचारों का मन भर दो इन्हीं के पास बैठ जाओ जाके इनको काफी दिन कष्ट दिया मंच पे बैठ के इनको नीचे बिठा रखा अब अब इनको भी थोड़ा मजा ले लें तो इन्हीं के बीच बैठ जाओ क्या भी गड़ेगा मगर वो मंच ना छोड़े उनका भी सम्मान का सवाल और उनका समाज उनके पैर न छोड़े इस खींचाता में मैंने कहा कि फिर मैं यहां से चला फिर आप लोग निपटे इसमें कोई अर्थ नहीं है ये बिल्कुल पागलपन है तुम भी पागल हो तुम्हारा मुनि भी पागल है वो चाहता पुराना ही सम्मान मिले वो कैसे मिलेगा जिस कारण से वो सम्मान देते थे वो कारण खत्म हो गया और तुम में इतनी भलमनसाह नहीं है कि बैठे रहने दो बेचारे को क्या बिगाड़ रहा है मंच बड़ा है बैठा है कोने में बैठा रहने दो तुम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जैन मुनि या हिंदू सन्यासी हिंदू सन्यासी यहां आ जाते हैं कभी कहते है, आने का तो मन होता है मगर फिर हिंदू मैं अमरसर गया एक हिंदू सन्यासी और सारे लोगों के साथ मेरे स्वागत को आ गए मेरी किताबें पढ़ी मेरे प्रेम में थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने मेरे विरोध में स्टेशन पे एक हंगामा खड़ा किया था कोई 200 स्वयंसेवक काले झंडे लेके इकट्ठे हुए थे ठीक है उसमें तो कुछ हर्जा नहीं झंडे तुम्हारे हैं तुम्हें काले लेना हो काले लो सफेद लेना हो सफेद लो तुम्हारी मौज मेरा क्या बनता बिगड़ता है वो चिल्लाते रहे शोरगुल मचाते रहे मैं तो चला गया लेकिन उस हिंदू सन्यासी को पकड़ लिया उन लोगों की तुम क्यों स्वागत के लिए आए हिंदू सन्यासी होकर हिंदुत्व का अपमान जब दूसरे दिन वो सन्यासी मुझे आया तो पट्टी इत्यादि बंधी मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ उन्होंने कहा ये आपको स्वागत करने जाने का फल मैंने कहा पर उन्होंने मुझे नहीं चोट पहुंचाई तुम्हें क्यों चोट पहुंचाई वो उन्होंने कहा कि चोट इसलिए पहुंचाई कि मैं हिंदू सन्यासी हिंदू होकर और मैं ऐसे व्यक्ति के स्वागत को गया जो सारे हिंदू धर्म की जड़ें काट रहा है मालूम कितने सन्यासी आना चाहते एक मुसलमान फकीर ने लिखा था आना चाहता है लेकिन मुसलमानों का डर लगता है जैन आना चाहते जैनों का डर लगता है हिंदू आना चाहते हिंदुओं का डर लगता है मेरी बातें तो उनकी समझ में आ रही हैं, तो उनकी हालत ऐसी हो गई है कि मेरी बात समझ में आती है प्रभावित करती है हृदय को छूती है तो जाने अनजाने निकल भी जाती मगर तभी उनको ख्याल आता अपने सुनने वाले श्रावकों का और तत्ण वो मेरा विरोध भी करने लगते मेरा विरोध भी करना पड़ेगा उनको अगर उनके बीच रहना है और मेरी बात से भी नहीं बच सकते क्योंकि बात में कुछ बल है जो उनके प्राणों को स्पर्श कर रहा है माधवी इस सब दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं आनंदित हो यह सब स्वाभाविक है आखिरी प्रश्न आपको सुनते सुनते आंसू क्यों बहने लगते हैं विजय सत्यार्थी आनंद हो तो आंसू ना बहे तो और क्या बहे तुम्हारा हृदय मेरे हृदय से मेल खाए तो आंसू अभिव्यक्ति ना करें तो और कैसे अभिव्यक्त हो मुझे समझना किसी दीदी गरीब का अस्क जो लब तक आना सकी है वो इल्तजा मैं हूं वो तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं वो तुम्हारी दीनता नहीं है तुम्हारे आंसू वो तुम्हारी प्रार्थनाएं हैं वो तुम्हारी इल्तजाएं तुम्हारा हृदय कुछ निवेदन करना चाहता है शब्द नहीं मिलते हैं भाषा छोटी पड़ जाती है कैसे कहो आंखें गीली हो जाती वह गीलापन तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा उतना नैनों से जल रह रहे छलका जब हर अभाव का भाव बना पाहुन द्वारे से लौटा गीतों का सावन हर सांस घुटी मलया को छूकर पतझार हुआ कलियों का उन्मिलन जितनी संपुट में बंद हुई आशा उतना मन का भवरा रहरे तड़पा जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा उतना नैनों से जल रहरे रहे जब घने हो गए संयम के ताले रिस रिसकर फूटे अंतर के छाले उन्माद लिए व्याकुलता सी छाई हाथों से छूटे मधुरा के प्याले जितनी बंधन में लाज बंधी मन की उतना कुआरा आंचल रह रहे ढलका जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा उतना नैनों से जल रह रहे छलका जब चाहे लुटी हर लौटी पाती में सब स्वप्न जले दीपक की बाती में अंगारों सी स्मृतियां शेष ज्वाला मुखियों सी लेटी छाती में जितना सपनों का बिंब हुआ धूमिल उतना दीपक का छल रह रहे झलका जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा उतना नैनों से जल रह रहे छलका एक प्रेम का जन्म हो रहा है मेरे पास इस सत्संग में इस बुद्ध ऊर्जा के क्षेत्र में एक प्रेम का जन्म हो रहा है तुम्हारे हृदय गीत गा रहे हैं नाच रहे हैं गुनगुना रहे है। जितनी अधरों में कैद हुई पीड़ा उतना नैनों से जल रह छलका प्रेम की एक सघन पीड़ा तुम्हारे भीतर इकट्ठी हो रही और जब बादल सघन होंगे तो बरसेंगे आंसू से ज्यादा बहुमूल्य अभिव्यक्ति का कोई उपाय नहीं प्रेम को जितनी सरलता से जितनी सुगमता से आंसू कह जाते हैं और कोई भी नहीं कह पाता विजय सत्यार्थी शुभ हो रहा है सदभाग्य अभागे हैं वे जिनकी आंखें गीली नहीं हो पाती अभागे हैं क्योंकि उनके हृदय गीले नहीं आज इतना ही